तो तो ये शराब की मिलेंगी मिलेंगी तो तो क्या उनका खंडन कैसे है? <laughs> नहीं। नहीं। थोड़ी बात कह दी आप लोगों ने ज्यादा कह दिया उनकी मोहती और हमारी मोहत्ति में बहुत फर्क है एक तो वो शराब की बात करते हैं है। जो हम नहीं करते ठीक है। दूसरा वो जो उस मानते हैं वो शरीर सहित मानते हैं ठीक है। उनके बहिष्य में स्वर्ग में अच्छा। शरीर होगा हो और हम उस शरीर से शराब भी पिए और गोरे भी मिलेंगे और खाना पीना मोह मस्ती गाना डांस सब कुछ हो वो शरीर शरीर मानते हैं स्वर्ग को हम ऐसा नहीं मानते हम तो मानते शरीर होगा नहीं और आत्मा छूट जाएगा शरीर के चक्कर से उसके कारण दुख आने बंद हो गए हैं हम तो हैं। ये मानते हैं और समय आते हैं यदि स्वर्ग है वहाँ भरे और शराब मिलेगी मिलेगा तो बस इतना ही फर्क है कि वहां मजूरी निकलनी पड़ती आपके भविष्य में मजबूरी निकलनी पड़ेगी उसके बिना वो सब खाने पीने को मिल जाएगा बाकी जैसे यहाँ भोग है संसार में तो जब संसार में भोग भोगते तो, रोड़ी तो, भो तो रोगी पड़ते तो तुम वहां अगर भविष्य में भोग भोगोगे, तो वहां भी रोगी पड़ोगे तो वहां और यहाँ में फर्क क्या पड़ो भोग यहाँ भी और वहां तो इसलिए तुम्हारी जो स्वर्ग की कलना है वो है व्यक्त है हम जो वैदिक स्वर्ग और मोक्ष की बात करते हैं मोक्ष तो हम ये कहते हैं कि शरीर तो, तो होगा सारे समाप्त हो जाएंगे उनके भविष्य में सारे दुख नहीं छूट हमारे यहाँ सारे दुख छूट रहे उनके यहाँ शरीर हमारे यहाँ शरीर नहीं उनके यहाँ रोग है हमारे यहाँ रोग नहीं उनके यहाँ तो कोई भौतिक सूखे शराब है अपने ईश्वर का आनंद है ये फर्क और अपने यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड में जाने की है, तो एक खास इलाके में भविष्य उससे बाहर नहीं जा सकते बारे में तो मुक्ति जाएगी, तो ये बहुत अंतर है दोनों ये बात और जो हम कहते हैं वो भी अभिप्राय से कहते हैं मुक्ति लेनी है तो अल्पत ना थोड़ा ही जानता है तो वो गुजरा है स्वामी जी गोजरा एक तो अब तो काम जरूरत भी नहीं है चलो इसको बंद कर दो तो मोक्ष में जो है सब जगह घूमने की छूट है और वहां जो है बंधन है जिसको वो बहिष्त कर रहे हैं वहां तो बंधन है वो उस इलाके से बाहर जा ही नहीं सकता ठीक है और मैं आखिरी बात क्या कहने वाला था उतर गई वो की एक मतलब जो हलवा चखना चाहता है हाँ हाँ वो ये कह रहा था तो वो जो हलवा चखने की बात है ना वो तो इसलिए कि जीवात्मा अल्पज्य है मोक्ष में भी अल्पज्य रहेगा अब वो घूम रहा है मोक्ष में घूमने की तो छूट है सब जगह जाने की छूट है अब घूमते घूमते उसको दिखाई दिया भाई ये क्या चीज़ है ये दुकानें लगी हैं हलवाई बैठा है कुछ गोल, -गोल मिठाई उठाई रखी है क्या है क्या ये वो जानना चाहता है तो उसके अंदर घुस करके उसका वो जानकारी कर लेगा तो हम ये कहते हैं कि वो जानकारी कर लेगा सुख नहीं लेगा मोक्ष में जीवात्मा भौतिक पदार्थों का सुख नहीं लेगा सुख तो ईश्वर का लेगा और जानकारी इनकी कर लेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये रसगुल्ला क्या होता है गुलाब जामुन क्या होता है उसको पता नहीं सामने आ गया तो देखेगा फिर देखेगा तो अच्छा देखने का रूप तो पता चल गया अभी गोल गोल है सफ़ेद रंग का है इतने साइज का है अभी वे जानना चाहता है इसका टेस्ट कैसा है वो भी जानकारी कर लें तो रसगुल्ले के अंदर घुस जाएगा और उसके टेस्ट की भी जानकारी हो जाएगी क्योंकि वो अल्पज्य होता है मोक्ष में और वो जानना चाहता है इसलिए इन चीज़ों की जानकारी कर लेगा तो हम वो इस सभी से कहते हैं उसका सुख नहीं लेगा सुख लेगा तो झंझट है ले। सुख लेगा तो दुख भी साथ आएगा <laughs> क्योंकि इसमें दोनों चीज़ साथ में मिलती है और सुख ईश्वर का उसको मिल ही रहा है फिर इसका सुख क्यों लेगा वो ले संस्कार भी तो नष्ट तो तो इतना है की जैसे आप ट्रेन में बैठे ठीक है और दिल्ली से बैठ गए और बम्बई जा रहे है आपको तो जाना बम्बई मुख्य काम तो बम्बई में एक आदमी से मिलना है बड़े अफसर से अधिकारी से मिलना उससे कुछ काम कराना है कुछ सामान लेना है कुछ लाभ लेना है तो आपका मुख्य प्रयोजन तो यात्रा का है बम्बई पहुंचना। अब ट्रेन चल रही है तो खिड़की भी खुली है सामने देख रहे हैं अभी पेड़ भी आ रहे हैं महल भी आ रहे हैं मकान भी आ रहे हैं ट्रैफिक भी आ रहा है कार भी आ रही है तो चलते चलते देख लेते हैं क्या बिगड़ रहा चलते चलते आपने खिड़की से बाहर की चीज़ें भी देख ली वो आपका मुख्य प्रयोजन नहीं था मुख्य प्रयोजन था बम्बई पहुँचना और उस व्यक्ति से लाभ लेना जिसके पास आप जा रहे हैं पर रास्ते में चलते चलते दिख गया तो देख लो उसमें कोई नुकसान नहीं हमारा तो मुक्ति में मुख्य प्रयोजन है ईश्वर का आनंद लेना वो हमारा पूरा हो रहा है कम्प्लीट हो रहा है अब ये तो चलते चलते सामने आ गया सूरज चलो भाई सूरज को भी देख लेते हैं इसमें क्या बिगड़ रहा है अपना इसमें लाइट हो रही है परमाणु फूट रहे हैं क्या हो रहा है चलो देख लेते हैं बस इतनी बात पहुंच गया है मतलब मतलब हो जाना जब उसके ईश्वर जैसे आनंदित हो गए ये तो हमने स्वीकार कर लिया ना हाँ। अब ये तो एडिशनल है अतिरिक्त है भाई ईश्वर का तो आनंद ले ही रहे और सामने सूरज भी दिख रहा है तो अंधा थोड़ी हो जाएगा मुक्ति में इस में। अतिरिक्त में तो छोड़ने का नाम आज आम पहले इसलिए छोड़ा था कि जब वो इसका सुख लेता था तो दुख साथ में आता था इसलिए छोड़ा था प्रकृति को हमने क्यों छोड़ा इसलिए छोड़ा कि यदि हम इसका सुख लेते हैं तो साथ में दुख आता है दुख हमको चाहिए नहीं अब दुख नहीं चाहिए तो ईश्वर ने कहा इसका सुख भी छोड़ो हमने कहा ठीक है छोड़ देते सुख भी छोड़ दिया दुख भी छोड़ दिया सब छोड़ दिया और चले गए ईश्वर के पास अब ईश्वर से हमको आनंद मिलने लग गया हमारा उद्देश्य पूरा हो गया फिर जब हम होश में तो रहेंगे ना मुक्ति में जब होश में रहेंगे और ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे उसका आनंद लेते रहेंगे तो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया पर जब इधर नज़र घुमाई तो देखा रहे हैं, तो सूरज भी चमक रहा है ये क्या चीज़ है चलो इसको भी देख लेते सूर्य को देखने में ईश्वर का आनंद का कोई नुकसान नहीं हो रहा वो तो पूरा मिल ही रहा है ये तो एक अतिरिक्त लाभ चलो ईश्वर का आनंद लेते लेते इसको भी देख लेते जैसे एक बच्चा कुल्फी खा रहा है आइसक्रीम खा रहा है खाते खाते वो थोड़ा टी भी देख लेता है तमाशा भी देख लेता है भाई क्या सीन आ रहा है उसको तो आइसक्रीम खाने से मतलब है वो आइसक्रीम खा रहा है साथ साथ दूसरा काम भी कर लिया तो ईश्वर का आनंद लेते लेते मोक्ष में साथ साथ सूर्य को भी देख लिया उसमें कोई नुकसान नहीं है अब जो वो सूर्य को देख रहा है सिर्फ जानकारी के लिए देख रहा है सुख लेने के लिए नहीं पहले जब उसने छोड़ी थी दुनिया वो सुख के साथ साथ दुख आ रहा था इसलिए छोड़ी थी पर अब मोक्ष में वो समस्या खत्म हो गई अब सिर्फ जानकारी की इच्छा रही वो तो सदा ही रहेगी उसकी अल्पज्य है वो और अनंतकाल तक तो वो घूमता रहेगा देखता रहेगा सृष्टि सृष्टि बनेगी सारे सृष्टि काल में घूमता रहेगा देखता रहेगा फिर प्रलय हो जाएगी फिर प्रलय में सब खत्म हो जाएगा अपना बैठ जाएगा आराम से ईश्वर का आनंद लेता रहेगा जी जी, जी जी जैसे अब भी जो है आनंद जब मिलता है तो वो व्यक्ति जो है आनंदित रहता है ठीक है छाई दिन ठीक है ऐसे ही जब रहती है उस भी नहीं नहीं में वो नहीं देखेगा सृष्टि है ही नहीं तो जी। ईश्वर आनंद लेता रहेगा आ जी, आ जी लेकिन जब सृष्टि बनेगी आ जी, आ जी तब तो देखेगा ना तब तो देखेगा तो देखे। तो देखे, सृष्टि बनी इसका लाभ लो उस समय जानकारी करनी है प्रकृति का सुख नहीं लेना क्योंकि वो सुख प्रकृति का ले नहीं रहा सुख लेगा तो चार दुखे सुख तो ले ही नहीं रहा सुख तो उससे बढ़िया मिल रहा उसको। है उसको है मतलब जैसे आप जाते हैं बिस्किट कैसे बन रहे हैं नहीं। खरीदना नहीं है कुछ भी आप मॉल में घुस गए भाई रिलायंस कंपनी का मॉल है देखे क्या बिकता है घुस गए अब देख रहे हैं ये ये सामान बिकता है खरीदना कुछ नहीं है बस खाली चक्कर मार के आ गए जैसे मैं जाता हूँ मैं जाता मॉल में चक्कर मार के आ जाता हूँ खरीदता कुछ नहीं ज्यादा एक टूथब्रश खरीद लेंगे और क्या बीस रुपए का है? या कोई शेविंग क्रीम लेंगे? पच्चीछ पच्चीछ की। बाकी तो वो सब घूम घाम के देख आते जैसे स्वामी जी भोगा अप मतलब दोनों के लिए मतलब वो क्या? जो अपर्ग में सहायक भोग अपवर्ग अर्थम का मतलब है की भोग तो है अपने पिछले कर्मो का फल भोगना जो हमको ये शरीर मिला हुआ है ये हमारे पिछले कर्मों का फल है अब हम इसको भोग रहे हैं ये हमारा कर्मफल भोग रहे हैं अगर ईश्वर सृष्टि न बनाए तो हम ये कर्मफल नहीं भोग पाएंगे शरीर नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो हमें शरीर मिल गया आयु मिल गई खाने पीने के सामान मिल गए ताकि शरीर को जीवित रख सकें और अपना आगे मोक्ष की तैयारी कर लें तो ये तो हुआ हमारा कर्मफल जो हम भोग रहे हैं यहां भोग शब्द का अर्थ है नहीं है कि आइसक्रीम का मजा लेना सुख लेना है और हलवे खीर पूरी मिठाई का सुख लेना भोग कार्य सुख लेना नहीं है यहाँ ये अर्थ नहीं है लोग इसका मिसयूज़ करते हैं दुरुपयोग करते हैं लोग भोग कार्य समझते हैं संसार की चीजें बनाई बनाइए भोगो अंगूर केला संतरा अनार नारंगी इसका मजा लो भगवान ने मजा लेने के लिए नहीं बनाई ये तो हमारे पिछले कर्मों का फल दिया भाई ये खा लो पी लो अपनी जीवन रक्षा कर लो ये आपका कर्म फल है अब दूसरी बात है अपवर्ग की इन्हीं पदार्थों से समाधि लगाओ खाना पीना करो खेती करो व्यापार करो सारी चीज़ें बनाओ मकान मोटर गाड़ी बनाओ और इन साधनों का अपने जीवन रक्षा के लिए उपयोग करो और विद्या पढ़ो और फिर समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ तो सृष्टि के पदार्थ हमको मोक्ष तक पहुंचाने के साधन हैं इनका साधनों के रूप में उपयोग करना यदि साधनों के रूप में उपयोग करेंगे तो मजा लेने वाली बात खत्म हो जाएगी बस जीवन रक्षा के लिए खाना पीना लेकिन गुण का सुख गुण है जब वो वो बढ़ेगा वो उसका, तो करेगा उसका करेगा अब उसके दो तरीके हैं है गुण जब बढ़ेगा उसका सुख भी बढ़ेगा और जीवात्मा को सुख मिलेगा तो वेद आदि शास्त्रीय कहते हैं कि ये सत्व गुण का सुख दो तरह से मिलता है एक मिलता है बाह्य इंद्रियों के भोगों से रूप रस गंध इन चीजों का इंद्रियों से बाहर से भोग करना उसमें सुख मिलता है जैसे लोग खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं डांस कर रहे हैं संगीत सुन रहे हैं ये तो इंद्रियों का भोग है एक तो ये है प्रकृति का सुख भोगने का तरीका दूसरा है कि जब हम सेवा करते हैं परोपकार करते हैं यज्ञ करते हैं दान देते हैं ध्यान करते हैं उपासना करते हैं किसी की सहायता करते हैं तो हमको अंदर से मन से सुख मिलता से है।, है।, है वो भी सत्वगुण का है तो ईश्वर कहता है ये इंद्रियों वाला सुख ये खतरनाक है ये मतलब बंधन में डालेगा और जो अंदर से सत्युगुण का सुख मिलता है वो ले लो वो ठीक है वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा वो बंधन में नहीं डालेगा इसलिए सेवा करो दान दो यज्ञ करो परोपकार करो ध्यान उपासना करो विद्या पढ़ो परोपकार करो गरीब की मदद करो रोगी की सहायता करो ऐसे अच्छे अच्छे काम करो ये निष्काम भावना से करो ईश्वर हमको अंदर से सुख देगा वो सत्रुगुण का सुख मिलेगा ये भोगो और इसको भोगते भोगते अपनी विद्या पढ़ो वैराग्य ऊंचा करो समाधि लगाओ और में जाओ ये करना है जैसे स्वामी जी कोई भी सात्विक चीज है अच्छी चीज है शुद्ध चीज है ठीक है और एक वैसी चीज है उसका सुख तो और मतलब उसका अलग से ये सारी चीज़ पता लग है। और उस के लिए भी अपनी खेती करके थीक थीक थीक और किसो की मोल ले लें ये प्रयोग आप अपने जीवन का बता रहे तो उसमें प्राकृतिक चीज में बगैर खाद डाल लेर उसके उसका अनुभव करे बार जाकर चखा रो करे और उसका स्वाद का पता लगा तो के लिए भी अलग से महसूस हो हाँ ठीक है परीक्षण कर लो कोई दिक्कत नहीं हाँ। परीक्षण कर लो। अब ये बिना... इसमें सात्विकता है और हाँ। अच्छा है। हाँ है। ठीक उसका प्रयोग कर सकते हैं कोई मना नहीं अच्छी चीज खाओ हाँ। स्वादिष्ट स्वादिष्ट का मतलब बुद्धिवर्धक हो शरीर भी स्वस्थ हो जाए रिश्ता है ये सारी चीज अच्छी चीज खाओ उसमें कोई मनाई नहीं सात्विक खाओ बढ़िया खाओ जो शरीर के लिए पुष्टिकारक हो बुद्धिवर्धक हो आयुवर्धक हो और रोग उत्पन्न ना करती हो वो अन्न पते में हम बोलते हैं ना अनिवश्य सुक्ष्मिणा हमको ऐसा अन्न दो जो रोग उत्पादक ना हो तो रोग उत्पादक ना हो शुद्ध अन्न खाओ उसमें कोई आपत्ति नहीं है सुख नहीं लेना शरीर रक्षा के लिए खाओ खीर खाओ हलवा खाओ मिठाई खाओ पनीर खाओ बटर खाओ जो मर्जी खाओ सब छूट है सुख नहीं लेना वो इंद्रियों वाला सुख वो नहीं लेना सेवा करो परोपकार करो अंदर से सुख लो वो ठीक है सर जी वही उसमें है कि सुख कैसे विचार बनाए और कैसे समन्वय बनाए न इसका तरीका ये है कि सारे दिन जब भी समय मिले फुर्सत हो मन में ये संकल्प करो कि मुझे भोगों का सुख नहीं लेना है मन से ब्रेक लगानी है मुझे सुख नहीं लेना है जीवन रक्षा के लिए भोजन खाना है जीवन रक्षा के लिए यात्रा करनी है जीवन रक्षा के लिए विद्या पढ़ानी है जीवन रक्षा के लिए सारे काम करने हैं खाना पीना कपड़े पहनना नहाना धोना गर्म पानी ठंडा पानी जो भी ठीक है ना तो सारी चीज़ों का उपयोग कमरा है ट्रेन है कार है ए है हवाई जहाज़ है कुछ भी चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं ये प्रकृति है और प्रकृति मोक्ष प्राप्ति का साधन इसको साधन बनाकर उपयोग करो कोई नुकसान नहीं तो मन में ये सोचना है कि मुझे इन चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग करना है साध्य लक्ष्य मेरा ईश्वर है और मोक्ष है और इन चीजों का प्रयोग करने में मुझे सुख नहीं लेना तो मन से उसको ब्रेक लगानी है सुख नहीं लेना सुख नहीं लेना सुख नहीं लेना और जब भोजन खाने बैठे उस समय और डबल सावधान हो कि अब भोजन आ रहा है अभी अच्छा भोजन है पका हुआ है बुद्धिवर्धक है स्वास्थ्यवर्धक है आयुवर्धक है स्वादिष्ट भी है और अब मुझे इसमें सुख मिलेगा और मुझे सुख नहीं लेना है उस समय डबल सावधान हो जाओ कि सुख नहीं लेना ऐसा विचार करके फिर खाना खाओ अच्छा सुख कैसे लिया जाता है उसकी पहचान बताता हूँ अब हमने कह तो दिया सुख नहीं लेना पता कैसे चलेगा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे पता कैसे चलेगा जब व्यक्ति कोई भी चीज खाता है मटर खाए पनीर खाए सब्जी खाए रोटी खाए दाल खाए पालक खाए कुछ भी खाए तो एक तो वस्तु में अपना टेस्ट है और रसना इंद्रिय जो है वो रस को ग्रहण करने का साधन है मान लो गुड़ की डली हमने मुंह में रखी तो मीठा तो लगेगा मिठास गुड़ का की विशेषता है उसका गुण है कि उसमें मिठास है और रसना इंद्रियों में यह क्षमता है कि वो हमें ज्यान कराएगी ये मीठा है ये खट्टा है नींबू मुँह में डालेंगे तो खट्टा लगेगा गुड़ डालेंगे तो मीठा लगेगा तो ये हुआ इंद्रियों का कार्य वो खट्टे मीठे कड़वे तीखे का ज्ञान करा देंगी यहाँ तक तो ठीक है अब जब गुड़ को मुँह में रखा तो पता चला ये मीठा है अब इसके बाद व्यक्ति मन से क्या करता है बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा है ये जो मन में दोहराता है ना ये है खतरे वाली बात अगर आप मन में ये दोहराते हैं कि बहुत टेस्टी बहुत मज़ा आ गया वाह वा, वा। ऐसा तो रोज़ मिलना चाहिए या हर दो चार दिन में तो मिलना ही चाहिए अगर आप ऐसा दोहराते हैं तो इसका अर्थ है आप सुख ले रहे हैं ये है पहचान सुख लेने की तो मन से नहीं दोहरा ना कि बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा है मज़ा आ गया क्या बात है ऐसा तो छः महीने बाद खाने को मिला छः महीने में ऐसा मिला ही नहीं बहुत बढ़िया आइसक्रीम है कभी कभी मिलती है आहा क्या बात आज तो बहुत मज़ेदार लगी ये नहीं दोहरा ना बस खा लो ठीक है मीठा है खा लिया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है फिर भी इसके लिए प्रयत्न करूँ और मतलब उसके लिए सारा प्रयास करो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है फिर बाजार जाओ पनीर लाओ मटर लाओ गाजर लाओ मूली लाओ सब कुछ लाओ खाओ प्रयास पूरा करो ये मत मन में कि वाह मजा आ गया ये ऐसा नहीं, नहीं ये मुझे शरीर की पुष्टि करेंगे मुझे त्रे, हाँ ये मुझे पूरी इच्छा को शांत नहीं कर सकते हाँ। इन चीजों का सुख लेने पर भी सुख मेरी इच्छा को शांत नहीं कर सकता ये विचार बनाए रखो आ, ये चाहे तो आत्मा तक भी इसका एक तो ये समझना खीर खा लो हलवा खा लो गुड़ खा लो कुछ भी खा लो वो आत्मा में नहीं घुसेगा कुछ नहीं बढ़ेगा एक तो ये सोचना दूसरा वो कहेगा ठीक है आत्मा में नहीं घुसेगा कोई बात नहीं ना सही पर दूर दूर से मजा तो ले लेंगे सुख तो ले लेंगे ये फिर विचार उठेगा मन में तो उसको भी ब्रेक लगानी है कि इसका सुख लिया तो इसी में फंस जाएंगे हाँ इसमें राग हो जाएगा और राग होगा तो कोई व्यक्ति उसमें बैन लगाएगा प्रतिबंध लगाएगा तो उससे द्वेष होगा कि इसने हमारे सुख में बाधा डाली तो राग होगा द्वेष होगा तो यहाँ तो यही फंस गए राग द्वेश में लड़ाई झगड़े और सगाम कर्म और उल्टे सीधे पाप करेंगे और उल्टी उल्टी योजना बनाएंगे तो हमारा मोक्ष तो सब धरा रह गया तो ये मन में सोचना है कि बस खा लो जीने के लिए मिले आज खा लिया नहीं मिलेगा तो ना सिख जो मिलेगा वो खा लेंगे जीवन रक्षा के लिए खाना है इसका सुख नहीं लेना क्योंकि ये सुख हमारी एक तो तृप्ति नहीं कर सकता इंद्रियों का भौतिक सुख एक तो हमारी तृप्ति नहीं कर पाएगा और दूसरा सुख लिया तो रागद्वेष में फंसेंगे ऐसे विचार करके उसको सुख को ब्रेक लगानी तो मन से विरोध करना ये एक उपाय हुआ कि सुख नहीं लेना दूसरा उपाय दूसरा उपाय यह है किसी भी भोज्य पदार्थ की खाने के भोजन आदि आदि किसी भी वस्तु की फरमाइश नहीं करना जैसे घरों में बच्चे फरमाइश करते हैं ना मां आज तो खीर बना दे आज तो पकोड़े बना दे बरसात हो रही है मौसम में पकोड़े खाने का है तो पकौड़े और गरम गरम चाय साथ में है तो घर में बच्चे फरमाइश करते हैं ना वो फरमाइश नहीं करनी आदमी फरमाइश क्यों कर रहा है सुख लेने के लिए और सुख को लगानी ब्रेक तो फरमाइश को ब्रेक लगाओ ये मत कहो कि आज ये बनाओ आज वो बनाओ आज वो बनाओ कुछ मत कहो जो मिले चुपचाप खा लो जीवन रक्षा के लिए खाना है सुख तो लेना तो फरमाइश बंद होगी ठीक है और तीसरा उपाय है कभी कभी जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है स्वादिष्ट लगती है नहीं आप सुख लेते हैं जिसका सीधी बात करो जिसमें आप सुख लेते रहते हैं आदत पड़ी हुई है सुख लेने की और हम उसको ब्रेक लगाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए उस चीज़ को खाना पीना बंद कर दो दस दिन के लिए पंद्रह दिन के लिए महीने के लिए भाई हम महीने भर एक मिठाई कोई भी मिठाई नहीं खाएँगे एक महीने का नियम बना लो एक महीने तक कोई मिठाई नहीं खाएंगे एक महीने तक घी नहीं खाएंगे दाल सब्ज़ी में जो छोंक लगता है ठीक है लोग ऊपर से घी डालते हैं व्यायाम करते हैं ऊपर से घी डालते हैं ठीक है तो ऊपर से घी तो नहीं खाना जो छोंक में लग गया ठीक है उतना ही खाएंगे तो इस तरह से कभी कभी पंद्रह दिन महीने भर के लिए किसी किसी चीज़ को प्रतिबंध लगा दो कि ये नहीं खाना एक महीने तक दूध नहीं पीना एक महीने तक घी नहीं खाना एक महीने तक मिठाई नहीं खानी एक महीने तक ये चीज़ नहीं खानी तो उससे क्या होगा कि हमारी क्षमता कितनी है हमको पता चल जाएगा पंद्रह दिन छोड़ के देख लिया महीना भर छोड़ के देख लिया पता लग गया कि इसके बिना कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा अगर कष्ट हो रहा है तो मतलब हमारा बहुत अधिक राग है बहुत अधिक आसक्ति है तो उसको धीरे धीरे कम करना है तो कभी एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया चलो महीना भर नहीं छोड़ पा रहे एक हफ्ते के लिए छोड़ दो एक हफ्ते तक मिठाई नहीं खानी एक हफ़्ते तक दूध नहीं पीना फिर अपना परीक्षण करो और अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी क्षमता बढ़ाओ कि इसके बिना मैं जी सकता हूँ और अच्छी तरह जी सकता हूँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कोई मुझे कष्ट नहीं एक महीना दूध नहीं मिला तो कोई एक महीना दूध नहीं मिला तो कोई बात नहीं मैं जी लूँगा और दाल रोटी तो मिलती है ना उससे हमारा काम चल जाएगा काम चलाना है और तपस्या करनी है इंद्रियों को जीतना है मन को जीतना है तो इस तरह से प्रयोग करें कभी कुछ छोड़ दिया कभी कुछ छोड़ दिया ऐसे अभ्यास बन जाएगा फिर दो चार बार आपका अभ्यास हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इन चीज़ों का गुलाम थोड़ी हूँ मैं इनके बिना जी सकता हूँ नहीं मिलेगी मिठाई ना सर, दाल तो मिलेगी रोटी तो मिलेगी कुछ तो मिलेगा जो मिलेगा खा लेंगे आपने छोड़े हमने छोड़ा था हमने वैसे बहुत सारे प्रयोग किए एक बार दो महीने का संकल्प किया कि दो महीने तक मिठाई नहीं खानी कोई भी चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खानी दो महीने तक नहीं खाई हमको तो, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार हम तो बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं तो मिठाई के गुलाम थोड़ी हैं हम इसके बिना भी जी सकते हैं हमने एक महीना और बढ़ा दिया तीन महीना कर दिया चार महीना कर दिया बढ़ाते बढ़ाते आठ महीने तक एक भी मिठाई नहीं खाई एक भी मिठाई नहीं खाई आठ महीने तक और हम बीच बीच में प्रचार में भी जाते थे और लोग कहते थे गुरु मिठाई खाओ हम कहते नहीं खा अरे कैसे आदमी मिठाई नहीं लोग तंग आ गए हम तंग नहीं आए अच्छा गुरुजी बहुत हो गया आप तो खाओ आठ महीना हो गया बहुत कर लिया आपने थोड़ा अब आप तो शुरू करो लोगों ने दबाव डाल डाल के हमको मिठाई शुरू करवा दी वरना हमने तो ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं की कि भाई हम मिठाई नहीं खा रहे तो हमारा कोई तकलीफ हो रही है कोई गाड़ी नहीं चल रही कोई गाड़ी अटक रही है हमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हम बहुत सारे प्रयोग करते थे पहले शुरू शुरू में जब हम सीखने आए थे गुरु के पास तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए तो कभी मिठाई छोड़ दी आठ महीने तक कभी घी छोड़ दिया वहाँ देहरादून आश्रम में रहते थे तपोवन में और दन बैठक लगाते थे व्यायाम करते थे और घी बंद कर दिया एक महीने तक घी नहीं खाएंगे और व्यायाम पूरा करेंगे और जो दाल रोटी मिलती है बस वही खाएंगे ऊपर से घी नहीं डालेंगे एक महीना घी छोड़ दिया फिर एक महीना दूध छोड़ दिया एक महीना बिना दूध के जीकर देखते हैं कैसा लगता है आराम से निकल गया कोई दिक्कत नहीं हुई तो कभी घी छोड़ दिया कभी दूध छोड़ दिया कभी मिठाई छोड़ दी कभी कुछ बादाम छोड़ दिया हम थैले में बादाम रखते थे व्यायाम करते थे सब अपने जेब से खर्च करते थे हमको जो घर से पैसे मिलते थे हम उसमें खर्चा करते थे तो हमने बादाम रखे थे थैले थे में नहीं खाए एक महीने तक देखते हैं क्या होता कुछ नहीं हुआ सब अच्छा निकलेगा, तो हमें तो बहुत शक्ति मिली उससे और चालीस साल से गुरुजी ने कहा कि भाई फरमाइश नहीं करना ये सारी बातें हमको गुरु ने सिखाई जो आपको बता रहा हूँ ये गुरु ने बताई तो हमने उस दिन से नियम बना लिया कोई फरमाइश नहीं करनी आज तक वो नियम चल रहा है कभी फरमाइश नहीं करते कि आज ये बनाओ आज वो बनाओ जो बनेगा खा लेंगे अब थोड़ी उम्र बढ़ने लग गई तो आप पूछ लेते हैं कि क्या बना रहे हो इतना तो बता दो सूट करता है कि नहीं जो सूट करता है वो खा लेंगे जो नहीं करता छोड़ देंगे फरमाइश नहीं करते अब भी नहीं कहते ज़्यादा ज़्यादा कोई पूछ ले जी गुरु क्या खाएँगे शाम को तो यही कहते हैं हल्का भोजन बना लेना भारी नहीं बनाना अब रात को भारी नहीं पचता दिन में पच जाता है तो हल्का क्या बनाएंगे कोई दाल बना लो सब्जी बना लो खिचड़ी बना लो वो भी मैं उन्हीं के मुंह से बुलवाता हूँ मैं प्राय नहीं बोलता आप बोलो आपके पास क्या सुविधा है क्या क्या बना सकते हैं वो बोलेगा हम ये ये बना सकते हैं दाल चावल सब्जी ये वो ठीक है चलो हाँ ये बना लो बस ऐसे अपनी ओर से मैं प्राय लगभग कोशिश नहीं करता कि मैं अपने मुँह से बोलूँ कि आज दाल चावल बना लो आज फलानी सब्जी बना लो मैं नहीं बोलता वहाँ जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी में से बता देता हूँ ये बना लो ये बना लो ताकि पाचन ठीक रहे रात को नींद परेशानी ना हो इस तरह से करने से आप धीरे धीरे इंद्रियों को मन को जीत लेंगे और इन चीज़ों के सुख लेने को ब्रेक लगा देंगे कई वर्ष आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैंने पंद्रह साल मेहनत की पंद्रह साल लगातार मेहनत की कि सुख नहीं लेना है सुख नहीं लेना है सुख नहीं लेना है रोज रखता था सुबह से शाम तक और जब खाने बैठता था तब डबल सावधान हो जाता था अब खीर आ रही अब सुख नहीं लेना बस चुपचाप खा लेना शरीर रक्षा के लिए खा लेना ऐसे ऐसे पंद्रह साल मेहनत की तब जाके इसको फिर मैं जीत गया बिना लिए खा सकता हूँ हाँ है। है तो शोर तो प्रत्यक्ष आदि परमाणु से तो प्रत्यक्ष उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे वो, वो बता दे ये प्रसंग चैप्टर में, में। हाँ, नौवे में नहीं हाँ, सातवें ठीक है, में। में। में। है। ना हाँ। तो वहां ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को सूत्र प्रस्तुत किया न्याय दर्शन का वहां ये बताया है कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं जी। और आत्मायुक्त मन से गुणी का प्रत्यक्ष होता है यह सिद्धांत लिखा है। <coughs> इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है जी। आत्मा और मन से गुणी का प्रत्यक्ष होता है तो वहां गुण और गुणी दो चीजें हैं जैसे दिया उदाहरण पृथ्वी का पृथ्वी जो कि गुणी है इसमें रूप रस गंध और स्पर्श ये चार गुण है तो एक और सरल उदाहरण ले लेता हूँ पृथ्वी से गुलाब का फूल है चलो उसका उदाहरण लेते हैं वो जल्दी समझ में आएगा तो गुलाब का फूल है ये द्रव्य है गुणी है अब इसमें रूप भी है दिखता भी है और सुगंध भी है गंध भी है स्पर्श भी है छू सकते हैं तो रूप भी है रस भी है टेस्ट करो चबा के तो टेस्ट भी आता है रस भी है तो चार गुण हो गए इस गुलाब में रूप भी है रस भी है गंध भी है और स्पर्श भी है तो ये गुलाब रखा है इतनी दूर छह फीट दूर रखा है रूप रसगंध इसके गुण हैं और गुल गुलाब जो है वो गुणी है तो जब हमने आँख से उस गुलाब के फूल को देखा तो ये इंद्रिय है फूल अर्थ है इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानो आंख और गुलाब के सन्निकर्ष से हमको ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये फूल है तो आँख एक इंद्रिय है जब मन इस इंद्रिय के साथ जुड़ेगा आँख के साथ तो हमें गुणों का ज्ञान होगा वो लाल लाल गुलाब वो लाल लाल दिखेगा उसका साइज कितना है वो दिखेगा गोलाई कैसी है मोटाई कितनी है कलर क्या है नीचे हरी टहनी है ऊपर लाल पत्तियाँ हैं ये उसके रूप आदि गुणों का हमको ज्ञान हो रहा है इंद्रिय से ऐसा ऐसा रूप है पीला नहीं है ये गुलाबी है लाल है ऐसा है टहनी नीचे डंडी हरी है तो इंद्रिय ने क्या किया उसके रूप गुण का ज्ञान कराया फिर दूसरी इंद्रिय से हमने उसको पकड़ के हाथ से फिर सूंघ कर देखा तो इस इंद्रिय ने उसके गंध का ज्ञान कराया भाई इस तरह की गंध है अब मन इंद्रियों के साथ है तो वो विषयों का ग्रहण होगा मन आंख और नासिका के साथ नहीं है तो विषय का ग्रहण नहीं होगा एक आदमी यू बैठा है आंख खोल के और मन उसका कहीं और है कहीं पुराने ख्यालों में खोया हुआ है तो आँख खुली होने पर भी उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्योंकि तो मन आपके साथ नहीं है इसलिए कहा कि जब मन इंद्रियों के साथ होगा तो गुणों का ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा तो अब मन और इंद्रियों ने मिल करके गंध का पता लगाया और रूप का पता लगाया फिर छू के देख लिया थोड़ा स्पर्श भी पता चल गया अच्छा है कोमल है सॉफ्ट है लेकिन अब तक तो ये पता नहीं चला कि यह फूल कौन सा है ये पता नहीं चला अब तक तो ये पता लगा है लाल लाल है गोल गोल है इस तरह का है ये कलर है ये गंध है तो मन और इंद्रियों ने गंध रस आदि रूप आदि गुणों का ज्ञान करा दिया अब जब वो गंध आई नासिका से मन के पास और रूप आया आँख से मन के पास अब मन के साथ हाथमा जुड़ा अब आत्मायुक्त मन से पता चलेगा ये फूल कौन सा है ये गंध कौन से फूल की है ये रूप आकृति कौन से फूल की है वो कौन सा फूल वो है गुणी वो आत्मायुक्त मन से पता चलेगा जब तक आत्मा इस बात का कर चिंतन नहीं करेगा कि ऐसी सुगंध तो पहले भी देखी थी ऐसा रूप तो पहले भी देखा था किसका था अब वो ढूंढेगा ऐसी सुगंध ऐसी तो रूप आकृति किसकी थी वो मेमरी में से निकालेगा कि ऐसी तो गुलाब की थी अब आत्मा मन के साथ जब जुड़ा तो स्मृति में से निकाला ये सुगंध और ये रूप रंग तो गुलाब का था अब गुलाब जो है वो गुणी था उस गुणी का ज्ञान हुआ आत्मा और मन से दोनों ने मिलकर विचार किया और स्मृति में से निकाल लिया ऐसी सुगंध तो गुलाब की थी तो वहां यह उत्तर दिया कि मन और इंद्रियों से गुणों का ज्ञान होता है गुणी का नहीं और आत्मायुक्त मन से गुणी का ज्ञान होता है तो अब ये तो हो गया सिद्धांत अब इसको ईश्वर पे लागू करेंगे ये दृष्टांत भी मैंने गुलाब के फूल का अब सृष्टि के अंदर रचना गुण है फूलों की रचना फलों की रचना सब्जियों की रचना सूर्य की रचना प्राणियों के शरीर की रचना गाय की घोड़े की गधे की बकरी की मनुष्य की सबकी रचना अलग अलग बड़ी विशेष रचना है स्पेशल टाइप की फूलों की पत्तियाँ अलग अलग कलर की अलग अलग डिजाइन की गेंदा गुलाब चमेली रात की रानी सब अलग अलग तो ये रचना किसकी है क्या जीवों ने रचना बनाई है सारी नहीं क्या प्रकृति स्वयं ऐसी रचना बना सकती है नहीं बना सकती तो प्रकृति जड़े वो बना नहीं सकती जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो गेंदा गुलाब चमेली और संतरा केला बना दे उसके बस का नहीं हर एक वस्तु की रचना बड़ी अजीब बड़ी विचित्र और विशेष बुद्धिमत्ता युक्त है तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं सृष्टि में रचना विशेष आदि गुणों को देखकर अब ये है गुण रचना और ये गुण किसका है ईश्वर का तो गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होता है तो सृष्टि में रचना विशेष आदि गुणों को देखकर इसका गुणी परमात्मा का प्रत्यक्ष है ये परमात्मा का प्रत्यक्ष बताया ये पहला प्रत्यक्ष बताया जो इंद्रियों से होता है स्थूल प्रत्यक्ष रचना गुण के माध्यम से गुण के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है उसके बिना नहीं अब आँख खोल के हम रचना देख रहे हैं फूलों की फलों की पत्तियों की उस रचना से हमको ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है ये स्थूल प्रकार का प्रत्यक्ष है मोटे स्तर का।, तो का प्रत्यक्ष होता है गुण का, का प्रत्यक्ष इंद्रिय और मन से होता है जैसे आँख से हमें लाल लाल रूप दिखेगा ठीक है और नासिका से गंध आ जाएगी अगर मन इंद्रियों के साथ ना हो तो ना रूप दिखेगा ना आएगी कुछ भी नहीं होगा अब मन को साथ जोड़ दिया तो पता चल गया भाई ऐसी तो गंध आ रही है और ऐसा रूप रंग है ये गुणों का प्रत्यक्ष हो गया इसका तात्पर्य ये है अभी आत्मा को नहीं जोड़ा हमने जब तक आत्मा को नहीं जोड़ा तब तक रूप रंग और सुगंध का पता लग गया कि ऐसी गंधा रही है यह हो गया गुणों का प्रत्यक्ष अब इस गुण के प्रत्यक्ष से फिर जीवात्मा सोचेगा ऐसी गंध कौन से फूल की थी वो मेमोरी में से निकालेगा ये है गुणी जब आत्मा और मन जुड़ेंगे तब गुणी का प्रत्यक्ष होगा कि ऐसी सुगंध तो गुलाब के फूल की थी ठीक। जो मैंने एक हफ्ता पहले सूंगी थी आज वैसी ही आ रही है ये गुलाब के फूल की है तो आत्मा और मन मिलकर के गुणी का प्रत्यक्ष करेंगे और वो गुणी का प्रत्यक्ष बिना गुणों के होगा नहीं इसलिए पहले मन को इंद्री के साथ जोड़ना पड़ेगा तब गुण पकड़ में आएगा उस गुण के आधार पर फिर गुणी को पकड़ेंगे तो गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है ये मतलब है ये एक प्रत्यक्ष हुआ अब दूसरा प्रत्यक्ष वहीं उसी प्रसंग में जब जीवात्मा अच्छी योजना बनाता है कोई अच्छा कर्म करने की सेवा परोपकार दया आदि करने की योजना बनाता है तो उसको अपने अंदर से आनंद उत्साह निर्भयता ये अनुभूति होती है और जब चोरी जारी मिथ्या भाषण आदि बुरे कर्म करने की सोचता है तब उसको अंदर से भय शंका लज्जा होती है यह आंतरिक अनुभूति है यह ईश्वर का गुण है तो यह दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा उदाहरण दिया प्रत्यक्ष का यह आंतरिक प्रत्यक्ष है वो रचना वाला बाह्य प्रत्यक्ष था ईश्वर का तो यहां भय शंका लज्जा आदि गुणों की अनुभूति से ईश्वर गुणी का प्रत्यक्ष होता है यह दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष यह आंतरिक प्रत्यक्ष है ये भी स्थूल है मोटे स्तर का है रचनागुण वाला वो भी मोटा और भय लज्जा वाला यह भी मोटा ये दोनों प्रत्यक्ष सारी दुनिया वालों को हो सकते हैं मनुष्यों को ठीक है उसके बाद तीसरा प्रत्यक्ष लिखा है जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमेश्वर का ध्यान करने में मग्न होता है या विचार करने में तत्पर होता है तब उसे भीतर से दोनों प्रत्यक्ष होते गुण और गुणी तो ईश्वर का ज्ञान बल न्याय दया सेवा आनंद आदि गुण और इन गुणों का धारक गुणी ईश्वर तो उसको अंदर से दोनों प्रत्यक्ष होते हैं गुण और गुणी वो समाधि वाला प्रत्यक्ष है वो सूक्ष्म ये तीन तरह का ईश्वर का प्रत्यक्ष बताया वहां सातवें समोल्लास में ये होता है सामान्य विशेषर समवाय के साथ जोड़ सकते स्वामी जी कैसे जोड़ेंगे जैसे एक तो सामान्य ठीक है युवा दो चीजा का जो मेल देख कर न संवाय संबंध सम्बन्ध उसके बगैर यह रचना कोई नहीं कर सकता हाँ संवाय को यहाँ जोड़ लेंगे हाँ। गुण और गुणी का संवाय संबंध है हाँ। ये ठीक है गुण के बिना गुणी नहीं रहता गुणी के बिना गुण नहीं ये रहता हाँ। दोनों साथ में रहते तो साथ। अब रचना गुण को देख कर उसका गुणी समवाय सम्बन्ध से ईश्वर साथ में आए विशेष रच में जुड़ जाएगा अरे सामान्य सामान्य और विशेष अलग चीज है सामान्य और विशेष कहते हैं जब दो चीजों में समानता दिखती है ये पुस्तक और ये पुस्तक दो पुस्तक है अब इसमें कुछ कुछ समानता है दोनों पे एक ही नाम लिखा है दोनों का रंग एक जैसा है कलर एक जैसा है डिजाइन एक जैसा है शेप एक जैसी है साइज एक जैसा है ये है सामान्य जब दो चीजें मिलती जुलती हों जो जो समानताएं है दिखती हैं वो उनका नाम है सामान्य और विशेष का मतलब होता है दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तालमेल नहीं है वो अलग टाइप की है ये अलग टाइप की ये सफेद है ये केसरी है अब ये विशेष है ठीक है नमस्ते जी मेरी क्लास चल रही है आद, आ, नमस्ते जी आधे घंटे बाद बात करते हैं मेरी क्लास चल रही है जी धन्यवाद धन्यवाद इसमें और इसमें फर्क है ये सफेद है ये केसरी है तो दोनों में अंतर दिख रहा है ना तो जहां अंतर दिखे वो विशेष और जहां एक जैसा दिखे वो सामान्य तो ये बात वहां नहीं जुड़ रही सामान्य विशेष वाली ये वहां से नहीं जोड़ेगी चेतन मैं भी बिहू चेतन वो बिहू हाँ ये सामान्य है इस चेतना में और मेरी चेतना में यू फर्क है या वो विशेष है ये ठीक है येगा पर वो प्रत्यक्ष वाले प्रसंग से अलग बात है ये प्रत्यक्ष वाले प्रसंग में तो था गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है दो अलग इसमें जैसे स्वामी जी आपने कहा मतलब जब इसके साथ जुड़ के ना मन से निकाल लिया कि ये फूल था ठीक है वहां भी ईश्वर इस ईसा ईसा था मन में मतलब ऐसी धारणा ध्यान बड़ा बनाकर नई ऐसा ऐसा ईश्वर है, लेकिन मैं चेतन हूँ लेकिन वो सर्वज्ञ है मैं इतना नहीं जान सकता लेकिन अगर जो अपने वो, हाँ, वो तो तुलना हो गई ना हाँ। जीव और ईश्वर की तुलना हो गई हाँ। वो सामान्य विशेष के आधार पर हो जाएगी हाँ। वो ठीक है वो अलग प्रसंग है वो अलग प्रसंग था वहाँ एक गुणी था यहाँ दो गुणी है ये अंतर है दोनों में इसी की हाँ यहाँ दो गुणियों में हम सामान्य विशेष के आधार पर तुलना कर सकते हैं वो ठीक है उनका प्रसंग ये नहीं था उनका प्रश्न अलग था वह एक ही गुणी था और गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष हो रहा था वो प्रसंग अलग था वो भी ठीक है ये भी ठीक है आपकी बात सही है ठीक <coughs> है उपाधानता है ठीक है मट्टी हो ठीक है और पानी वो हो वो निमित्त कारण ना असमवा तो संयोग होगा हो मिट्टी के कणों का संयोग वो असमवाही कारण है ये असमवाही कारण को पकड़ना कठिन टेढ़ा काम उसको <laughs> पकड़ना टेढ़ा काम है हाँ समवाही कारण तो सीधा है जिस वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न हुई तो उसका जो उपादान कारण होता है वो समवायी कारण हो गया ये तो मोटा है समझ में आएगा जल्दी ठीक है। घड़ा किससे बनता है मिट्टी से mm -hmm. तो मिट्टी समवायी कारण होगी इसकी सीधी परिभाषा है कार्य वस्तु जिस कारण वस्तु में संवेत रहती है सम्बद्ध रहती है हाँ जी। उसका नाम है समवायी कारण ठीक है ठीक है ना कार्य वस्तु घड़ा जिस वस्तु में मट्टी में समवेद है संबद्ध है आधारित है उसका नाम है समवाय कारण ये तो क्लियर हो गए सरल है अब असमवाई को ढूंढना जो है वो थोड़ा कठिन है असमवाय कारण जो होता है उसकी परिभाषा ये है परिभाषा थोड़ी कठिन है असमवाय कारण दो तरह का है एक है द्रव्य का असमवाय कारण दूसरा है गुण का असमवाही कारण ठीक है जो द्रव्य का असमवाय कारण होता है अब द्रव्य है घड़ा कार्य द्रव्य घड़ा इसका हमको असमवाही कारण ढूंढना तो पहले तो समवाही कारण ढूंढोवा तो मिट्टी हो में था पता चल गया मिट्टी इसका समवाही कारण है अब जो असमी कारण होगा वो समवायी कारण में ही रहेगा ठीक समवायी कारण में रहता हुआ उस कार्यद्रव्य का की उत्पत्ति में कारण बनेगा कार्यद्रव्य द्रव्य घड़ा समवायी कारण मिट्टी ठीक। जो घड़े का असमवायी कारण होगा वो मिट्टी में रहेगा मिट्टी में रहता हुआ वो कार्य की उत्पत्ति का कारण बनेगा घड़े की उत्पत्ति का कारण बनेगा वो वो उस द्रव्य का असमवाय कारण होगा अब वो असमवा कारण है मिट्टी के कणों का संयोग बोलिए क्या का संयोग किसका कर, मिट्टी के कणों कणों का जो टुकड़े मिट्टी के परमाणु उन मिट्टी के कणों का संयोग अब ये जो संयोग है ये मिट्टी में रहता है मिट्टी के कणों में और वो संयोग होकर के फिर घड़े को उत्पन्न करता है यदि मिट्टी के कणों में संयोग ना हो तो घड़ा बने नहीं तो ये जो संयोग है मिट्टी के कणों में रहता है मिट्टी जो है वो उसका उपादान है समवाहीकरण है घड़े का तो कार्य का जो समवाहीकरण मिट्टी है उसी में रहता हुआ ये संयोग उसी में रहता हुआ कार्य घट की उत्पत्ति का कारण बनता है इसलिए इसको कार्य घट का असमवाण कहेंगे का तो है सरल फिर भी कुछ सरल है असमवाई है वो जोर ज्यादा कठिन है पकड़ना अब गुण का द्रव्य का है, है? ये द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है द्रव्य की उत्पत्ति का असमवाई इस तरह से ढूंढा जाता है तो फिर ये स्वामी जी अग्नि और पानी क्या होगा अग्नि और पानी द्रव्य अग्नि द्रव्य जल भी द्रव्य है, ये कार्य द्रव्य अब इसके संवाय असमवाई निमित कारण ढूंढो जल कार्य द्रव्य है तो ये किससे बना जल के कणों से ठीक है ठीक है, तो जलीय परमाणु जो थे वो इसका समवाही कारण है ठीक है, जलीय परमाणुओं से जल की उत्पत्ति हुई तो जो परमाणु है इसके जल के वो समवाही कारण और उन जलीय परमाणुओं का जो संयोग है वो इसका असमवायीकरण इस जल की उत्पत्ति क्योंकि जब तक संयोग नहीं होगा कणों में तब तक जल बनेगा नहीं तो अब एक आसान रास्ता बता देता हूं आपको द्रव्य की उत्पत्ति का असमवायी कारण ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा आपको वो ये नियम है समवायी कारण के अवयवों में जो संयोग है वो सब जगह कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का असमवयी कारण होगा वो एक ही कारण है संयोग हर जगह वही लागू होता है क्योंकि जब तक कारण जुड़ेंगे नहीं तब तक कार्य बनेगा नहीं तो कारणों का अवयवों का जुड़ना ये संयोग गुण है और ये संयोग गुण कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का कारण बन जाता है सब जगह पर इसलिए बहुत आसान हो गया कि द्रव्य मात्र की द्रव्य मात्र का असमयी कारण सर्वत्र अवयवों का संयोग ठीक है चलो ये भी आसान हो गया लेकिन आगे जो गुण है ना उसका ढूंढ़ टेढ़ा काम है उसमें मैं बताता हूँ आप देखो पकड़ सकें तो पकड़िए वो थोड़ा सा कठिन है तो जब हम कारण ढूंढते हैं तो पहले कार्य द्रव्य को ढूंढते कार्य द्रव्य के कार्य वस्तु के बिना कारण को नहीं ढूंढ सकते अब हम उदाहरण लेते हैं वस्त्र के रूप का रूप एक गुण है ठीक है रूप इस तरह का तो जब रूप गुण के असमवाही को ढूंढेंगे तो पहले संवाही ढूंढेंगे तो रूप का संवाही कौन कपड़ा कपड़ा बिल्कुल ठीक रूप जिसमें टिका हुआ है गुण जिसमें टिका है वो उसका समवाही कारण तो वस्त्र के रूप का समवाही हो गया वस्त्र अब इस रूप का असमवाही ढूंढना तो उसका नियम यह है के गुण का जो असमवायिकण होगा वो गुण का असमवाय कारण अपने समवाही कारण सहित किसी एक द्रव्य में रहता हुआ अपने समवाही कारण सहित किसी एक द्रव्य में रहता हुआ वो कार्य गुण की उत्पत्ति का कारण बनेगा अपने सहित सहित जैसे जैसे रंग कपड़े में हम्म हम्म तो इसका जो कारण धागे पहले तो रंग का समवाई कारण कपड़ा ठीक है ठीक है अब जो कपड़ा है वो किस में रहता है वो देखना इसका समवाही कारण किस में रहता है धागों में ठीक है हाँ ठीक चल रहा है तो जो समवाही कारण वस्त्र है वो जिसमें रहता है इसका असंवाय कारण भी उसी में रहेगा वो संयोग संयोग संयोग का। नहीं? कपास। तो वस्त्र की उत्पत्ति का कारण है, है। अब विषय है रूप वस्त्र का रूप वस्त्र के रूप का कारण ढूंढो जो तंतुओं में रहता है वो है तंतुओं का रूप तंतुओं का रूप गुण वस्त्र के रूप गुण को उत्पन्न करेगा ठीक है हाँ। तो वस्त्र के तंतु सफेद हैं। है तो वस्त्र भी सफेद, सफेद बनेगा हाँ। तो सफेद जो गुण है वो तंतुओं में रहता हुआ और वस्त्र के रूप का कारण बन रहा है यदि तंतु लाल होंगे तो वस्त्र भी लाल बनेगा तो लाल रूप का गुण हो जाएगा वहाँ अच्छा अब जो ये तंतु रूप है ये किस में रहता है ये समें। कपास। कपास। समें। तंतु में तंतु का रूप तंतु में वस्त्र का रूप वस्त्र ठीक है तो तंतु का रूप तंतुओं में रहता है और जिसका हम ढूंढ रहे कारण वो क्या है भुणे भुणे हाँ किसका, किसका? तो गुण का। कौन से गुण का, का? का। वस्त्र के रूप का वस्त्र का रूप वो गुण है इसका ढूंढ रहे अब इस वस्त्र रूप जो गुण कार्य है इसका समवाही कारण कौन है इसका है ना तो कपड़ा जिसमें रहता है इसका असमवाई भी उसी में रहेगा कपड़ा रहता है तंतु में ठीक तो है तो इस वस्त्र रूप का भी तंतु में रहेगा और वो है तंतुओं का रूप रूप ठीक है तंतु का रूप तंतु में रहकर इस के रूप का बन रहा। तो ऐस ऐसे ढूंढेंगे इसमें थोड़ा दिमाग तो परिभाषा ये रही गुण का जो असम कारण होगा वो कार्य गुण के समवाही कारण सहित किसी एक द्रव्य में रहता हुआ किसी एक पदार्थ में रहता हुआ उस कार्य की उत्पत्ति का कारण बनता है तो उस परिभाषा से तंतु का रूप वस्त्र के रूप का असंवा कारण बनेगा तो ऐसे असमवा कारण ढूंढ लेते हैं तो सबसे पहले समवाय कारण ढूंढो किसी का भी जो भी आप ढूंढ रहे कार्य का पहले समवाय कारण ढूंढो फिर असमवा ढूंढो बाकी बचा खुचा सब निमित्त कारण जो बच गए सारे कारण उन सबका नाम एक ही है निमित करा। निमित करा। वो दो पाँच सात आठ दस बीस जितने भी अब तक हमने जो था ना जैसे से तो इसी युग तो है <laughs> समवाही तो कारण और अग्नि पानी तो है निमित्त कारण और असमवाय हुआ संयोग अब कुछ मोटे मोटे नियम और सुनिए संवाई संवाई के कुछ मोटे मोटे नियम और हमेशा द्रव्य ही होगा ठीक ठीक है ठीक है ठीक। हमेशा हमेशा द्रव्य द्रव्य द्रव्य ही दर्वे ही, ही होगा होगा होगा ना ना गुण होंगे कर्म ये कभी नहीं क्योंकि गुण और कर्म किसी को धारण नहीं कर सकते समवाही कारण वो होता है जो धारण करता है मट्टी मट्टी घड़े को धारण कर रही है जो धारण करेगा वो समवायी अब धारण करता है द्रव्य गुण कर्म तो धारण करते नहीं वो तो खुद विचारे द्रव्य के अधीन है तो एक नियम ये बन गया मोटा सा कि द्रव्य द्रव्य हमेशा समवायि समवाही कारण हमेशा द्रव्य ही होगा ठीक है गुणकर्म समवायी कारण कभी नहीं होंगे अब असमवायिकारण असमवायी कारण कहीं तो गुण होंगे और कहीं कर्म होंगे असंवीकरण द्रव्य कभी नहीं होगा ये दूसरी पहचान असमवयीकरण कभी भी द्रव्य द्रव्य नहीं होगा या तो गुण या कर्म उन दो में से कोई भी असमवयीकरण हो सकता तो सही होगा। सही होगा। रस, शब, है सहयोग होगा रूप रस रसगंध शब्द कुछ भी होंगे जो अपने कारण गुणों को पैदा करेंगे कार्य गुणों को तो जैसे तंतु के रूप ने तंतु के वस्त्र के रूप को पैदा किया वो उसका असमवाय हो गया तंतु रूप असमवाय हो गया वो गुण है अच्छा इसी तरह से तंतु के स्पर्श ने वस्त्र के स्पर्श को पैदा किया तंतुओं का जो तंतु है वो है रेशम के तो रेशम का जो तंतु है उसका स्पर्श कोमल है तो रेशम के तंतुओं तो से जो रेशम का वस्त्र बनेगा वो भी कोमल होगा तो स्पर्श ने स्पर्श को पैदा किया रूप ने रूप को पैदा किया हैं गंध ने गंध को पैदा किया तो गुण गुण का असंवयीकरण हो रहा है तो असमवयिकण गुण बनेगा और कहीं कहीं कर्म भी असमवाण बनेगा किसका संयोग गुण का जैसे एक रेल खड़ी है स्टेशन पर पीछे से दूसरी रेल आई उसी पटरी पे और आके उसने ठोक दिया अगली रेल को टक्कर मारी तो ये संयोग हुआ दो रेलों का संयोग ये गुण है संयोग इस संयोग गुण का कारण है पिछली रेल की गति कर्म यदि पिछली रेल में कर्म ना हो तो इन दोनों की टक्कर होएगी नहीं नहीं होएगी एक खड़ी थी पीछे से दूसरी आई उसने आगे टक्कर मारी तो वो गति के कारण टक्कर मारी गति जो है वो कर्म है तो यहाँ दो रेलों की संयोग का कारण पिछली रेल की गति हुई यानी कर्म हुआ तो यहाँ कर्म उसका कारण हो गया तो कहीं तो गुण और कहीं कर्म ये दोनों असमवाकरण हो सकते हैं ठीके? ठीक है अब बच गया निमित्त कारण तो निमित्त कारण में द्रव्य होते अग्नि जल हैं और दिशा काल आकाश और कुमार जो चेतन निमित्त है कुम्हार वो जो बना रहा घड़े को वो सारे निमित्त कारण ये सारे बहुत सारे निमित्त कारण बहुत होते हैं और एक बात निमित्त कारण में द्रव्य भी होते हैं और चेतनों के गुण भी होते हैं चेतन द्रव्य आत्मा कुम्हार और कुमार का जो ज्ञान है जिस ज्ञान से वो घड़े का निर्माण करेगा ज्ञान भी तो इस्तेमाल होगा ना घड़ा बनाने में तो जीवात्मा का प्रयत्न गुण है जीवात्मा का ज्ञान गुण है जीवात्मा की इच्छा है कुमार की घड़ा बनाने में तो वो चेतन जीवात्मा कुमार और उसके इच्छा ज्ञान आदि बल आदि गुण ये सारे निमित्त कारण माने जाएंगे क्योंकि संवयीकरण एक निर्णय हो चुका असंवीकरण का निर्णय हो चुका अब जितने भी कारण बच गए वो सारे के सारे निमित्त कारण होंगे तो इसमें निमित्त कारण में, निमित में गुण और द्रव्य दोनों आ जाएंगे ठीक है तो ये इनकी कारण कार्य की व्यवस्था है वैशेषिक दर्शन चलो समय हो गया अब मंत्र पाठ करेंगे हाँ जी इसको कर दो